उपनिषद इसमें पूर्व पक्ष पहले कहा कि की पादत्रय से भिन्न है सिद्धांति कहा कि अगर पादत्रय से अत्यंत भिन्न होगा तब तो ये पादत्रय त्रय का ज्ञान के लिए उपाय नहीं बनेगा और तूर्य का ज्ञान के लिए अन्य कोई उपाय नहीं होने से वो शून्यतापत्ति हो जाएगी तो इसलिए ये पादत्र तूर्य से अत्यंत भिन्न नहीं है उसी में ये अध्यस्त है त्रिकुर पक्षी आगे कहा कि ठीक है भेद पक्ष अगर नहीं है तो अभेद पक्ष कैसा होगा क्योंकि अभेद तो वही वही है तो होने से अभी उसका ज्ञान होने से कोई फल भी नहीं होगा और अगर वही एक ही पदार्थ है तो उसमें कोई प्रमाण साधन ये सब कुछ नहीं रहेगा सिद्धांत इसको तीन विकल्प किया था आप जो आक्षेप करते हैं अभेद पक्ष होने से कैसे तीन अवस्था के द्वारा पादत्र के द्वारा तूर्य का ज्ञान होगा अवैध है घट के द्वारा घट का ज्ञान ये नहीं होगा सिद्धांति तो उसमें विकल्प करके प्रथम पक्ष में कहा कि ये तूर्य का ज्ञान होने से उसका फल होता है जो विकल्प का रज्जु में विकल्पित सर्पादि का निराकरण होने पर जैसे सर्पजन्य भय का निराकरण हो जाता है नाश हो जाता है इसी प्रकार की तूर्य में जो कल्पित है ये सब कल्पना हट जाने पर शुद्ध अधिष्ठान तूर्य है उसका ज्ञान होने से अनर्थ की निवृत्ति होती है ऐसे सिद्धांतिक टीका में आगे तृतीय पंक्ति में पूर्व पक्षी शंका करता है कि शब्द से परोक्ष ज्ञान हेतु असंश्रिष्ट अपरो ज्ञान तो योगा तुरी ज्ञाने प्रमाणातरम एष्टव्यम इति पक्षम प्रत्याह सुर का कथन है कि जो शब्द होता है वो संशिष्ट का ज्ञान कराएगा अर्थात संसर्ग विशिष्ट को कहेंगे संश्रिष्ट शब्द सर्वदा कोई ना कोई एक संसर्ग विशिष्ट को ज्ञान कराएगा, जिसमें कोई भी संबंध नहीं है असंग होगा जैसे ब्रह्म उसमें शब्द की प्रवृत्ति हो जाएगी नहीं होगा इसलिए शब्द वही प्रवृत्त होगा जहाँ किसी ना किसी प्रकार की कोई संबंध है तो वो संबंध दोनों का बीच में होगा वो पदार्थ और उसे संबंधी और एक तो वो संबंध अथवा जो दूसरा संबंधी वो सब का निमित्त बना करके शब्द प्रयोग कर देंगे जैसे कोई पूछेगा कि ये देवदत्त कौन है कहेंगे वहाँ जो है ना यज्ञ उसका पिता है तो देवदत्त में यज्ञदत्त का पितृत्व रूप संबंध रहा तभी कह, दे, कह देता है कहेंगे कि ये हिमालय कहाँ है तो कहेंगे आप जाएंगे भारत का उत्तर दिशा में तो उत्तर दिशा में जो पर्वत श्रेणी है वही हिमालय है तो कुछ ना कुछ संबंध हो जाएगा संबंध होने पर ही जाकर के शब्द का प्रयोग होगा वहाँ टिप्पणी देखिए दो नंबर टिप्पणी संश्लिष्ट इति अनुयोगित्व प्रतिम कर्मत्वादि रूप संसर्ग विशिष्टम यदि ये परोक्ष तद हेतु अनुयोगी अथवा प्रतियोगी भूतल में घटा भाव है किसका अभाव है प्रतियोगी कौन होगा घट अनुयोगी, अनुयोगी। भूतल हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं है तो ते घटाभाव अनु घटाभाव निरूपित अनुयोगित्व घटाभाव निरूपित अनुयोगित्वम किस आएगा भूतल में आएगा और घटा भाव निरूपित प्रतियोगित्व घट में आ जाएगा इसी प्रकार की अनुयोगित्व प्रतियोगित्व इत्यादि को संबंध करके आप कह दे सकते हैं तो दूसरा कहते हैं कर्मत्व कहीं तो घटम आना यहाँ क्रिया कौन है आने न तो इसका कर्म कौन है घटम क्यों घटम आने कहता है तो घट में रह जाएगा कर्मत्व इसी प्रकार की कर्मत्वम अथवा कर्मत्वादि आगे अधिकरण संप्रदानत्वम किसी प्रकार के पितृत्व पुत्रत्व ऐसे बहुत संबंध हो सकते हैं आदि रूप संसर्ग तेन विशिष्टम यद तद संश्ष्ट जो संसर्ग से विशिष्ट होगा उसको कहेंगे संश्लिष्ट तद विषय कम परोक्ष शब्द से परोक्ष ज्ञान नहीं होता है आप गंगा जी के सामने में बैठे हैं और कोई कहेगा कहे पश्य तू गंगाम तो आपको यहाँ प्रत्यक्ष से ज्ञान हो रहा है ना उसका शब्द से ज्ञान होगा इसलिए शब्द सर्वदा परोक्ष ज्ञान ही करवाएगा अगर सामने में प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा सूक्ष्म इत्यादि से इसलिए शब्द का स्वभाव है परोक्ष ज्ञान करवाना टीका में टिप्पणी में आगे गाम आनय इत्यादि शब्दों ही तथा ज्ञान ये जो गौ हुआ उसमें कर्मत्व रहा तो ये गाम कहने से कर्मत्व विशिष्ट ये गौ ये शब्द के द्वारा ये बोधित तो होता है शब्द बोधन का विषय हो गया वो कर्मत्व विशिष्ट हो इसी प्रकार की शब्दों से सर्वदा संश्ष्ट विषय का ज्ञान होगा और परोक्ष ज्ञान होगा इसलिए शब्द से संश्रिष्ट परोक्ष ज्ञान हेतु समानाधिकरण है जो शब्द है वो क्या है परोक्ष ज्ञान हेतु संश्लिष्ट और परोक्ष होना चाहिए संश्लिष्ट परोक्ष ज्ञान का हेतु हो जाएगा शब्द जो संश्लिष्ट और परोक्ष ज्ञान कराएगा वो असंश्लिष्ट अपरोक्ष ज्ञान करवाएगा नहीं करवाएगा अरे ये जो तूर्य है आत्मतत्व तो है आप कह दिए ये संसर्ग विशिष्ट है क्या असंश्रिष्ट है ये परोक्ष है क्या ये अपरोक्ष है तभी तो शब्द का स्वभाव हो गया संश्लिष्ट परोक्ष ज्ञान करवाएगा और, और आपका तूर्य का स्वभाव हो गया कि असंश्रिष्ट और अपरोक्ष इसलिए शब्द से तूर्य का ज्ञान नहीं।, नहीं कराया जा सकता है अपरोक्ष ज्ञान हेतुत्व अयोगात इसलिए तूर्य ज्ञाने प्रमाणांतरम ऐष्टव्यम इसलिए तूर्य का ज्ञान करने के लिए आपको अन्य प्रमाण खोजना पड़ेगा शब्द प्रमाण से नहीं होगा इति ऐसे पूर्व पक्षी बोलता है सिद्धांति इसी पक्ष को प्रत्याह अर्थात प्रातिकूल्यन आह उसका निराकरण करता है सिद्धांति भाष्य में प्रथम पंक्ति में है तूर्य अधिगमे वा साधना मृग्यम तूर्य का अधिकम में अधिगम अर्थात ज्ञान तूर्य का ज्ञान के लिए अन्य प्रमाण अथवा अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है सिद्धांति कहता है ये अर्थात तो प्रतिज्ञा वाक्य कर दिया उसका अभी और टीका में इसको व्याख्यान करते हैं तस्य ही साक्षात्कारे न शब्दारिक्तम प्रमाणम अन्वेश ती साक्षात्कार कस्य साक्षात्कार है तूर्य से तूर्य से साक्षात्कार शब्द से अतिरिक्त प्रमाण न अन्वेष्यम शब्द अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है खोजने का आवश्यक नहीं है तो पूर्व पक्षी कहा कि शब्द परोक्ष ज्ञान कराएगा संश्लिष्ट ज्ञान कराएगा सिद्धांत कहता है कि शब्द से विषय अनुसारेण प्रमा हेतुत्वा विषय जैसा है शब्द ऐसा ज्ञान करवाएगा विषय अगर लाल है शब्द से आप कह देंगे कि पश्यतु तू नील और यम ज्ञान हो जाएगा तो जैसे विषय है ऐसे ही होगा विषय अगर परोक्ष है शब्द परोक्ष ज्ञान कराएगा विषय अगर संश्लिष्ट है शब्द भी ज्ञान कराएगा विषय अगर अपरोक्ष है और असंश्रिष्ट है शब्द ऐसे ही ज्ञान कराएगा कैसे दृष्टांत, दशम जैसे दस आदमी वो कहानी सब सुने होंगे दस आदमी जा रहे थे गिनने वाला मतलब लगा कि एक आदमी बह गया सभी लोग गिनने लगे गिनने वाला अपने को छोड़ करके गिनता है न तो होता है अभी दसम वहाँ विद्यमान है नहीं है तो गिनने वाला दसम है जो गिनने वाला दसम है वो अपने लिए परोक्ष है ना अपरोक्ष है वो सब साक्ष खड़ा है अभी दूसरा आप्तोपुरुष आकर के कह दिया दशम शब्द कहा तो अभी शब्द कहने से ये दशमों को जो ज्ञान हुआ अपरोक्ष ज्ञान हुआ ना परोक्ष ज्ञान हुआ अपरोक्ष ज्ञान हुआ अगर वो आप तो पुरुष कहेगा पर्वतो बनीमान धूमा देख करके तो अभी जो बाकी लोगों को पर्वत में बनी का ज्ञान होगा परोक्ष होगा ना होगा अपरो पर्वत में धूम दिखता है और कोई कहा कि पर्वतो बीमान क्यों धूमत्वात तो बनी का अपरोक्ष हो जाएगा परोक्ष होगा अगर वो आपतपुरुष पुरुष कहा पर्वतो बनीमान धूमात बनी का किस प्रकार ज्ञान होगा परोक्ष अपरोक्ष परोक्ष परोक्ष होगा तो कहा कि त्वम एवं दसमो असी यहाँ परोक्ष वस्तु का स्वभाव देखिए बन्ही आपके लिए अपरोक्ष नहीं है इसलिए परोक्ष होगा और दशम जो है शो के लिए शो अपरोक्ष है वस्तु का स्वभाव जैसे शब्द उसी प्रकार के ज्ञान कराएगा दशम स्वमसी शब्द सुनने पर भी तो ज्ञान तो उसको अपरोक्ष होगा तो शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है जो होगा वो असंश्रिष्ट क्यों जैसे कहें भूतल है घट संसर्ग है ये परोक्ष हुआ अपरोक्ष हुआ हो? होता है क्यों नहीं होगा हो सकता है जैसे अभी दशम स्वमसी कहा यह अर्थात शरीर बुद्धि विशिष्ट को एक मैं बोल करके मानता है उस समय कोई शुद्ध चैतन्य को नहीं ले रहा है तो यहाँ संश्लिष्ट का ज्ञान करवा रहा है शब्द करवाएगा नदिया स्थिर पंच फलानी शांति आप तो कहा दूसरों को ज्ञान हुआ तो जब नदिया नदिया स्थिर वहां तीर और फल का बीच में संबंध है नहीं है तो संश्ष्ट ज्ञान होगा संश्लिष्ट ज्ञान होगा पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष तो पूर्व पक्ष ही होता है ना ना फिर भी बिल्कुल युक्ति शून्य नहीं है पूर्व पक्ष कहता है कि सामान्यतया ये होता है क्योंकि विषय अगर सामने में है तब तो अन्य प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा शब्द क्यों चाहिए तो सिद्धांत कहेगा दसमो स्तोम से देखिए वहां तो शब्द से ही ज्ञान होता है किंतु तो अपरोक्षीय ज्ञान होता है इसलिए शब्द में कहीं शब्द से कहीं अप्रोक्ष ज्ञान होता है कहीं नहीं होता है ये बात नहीं वस्तु अगर अप्रोक्ष होगा तो हो जाएगा इसी प्रकार की जब तत्वमसी कहा जाता है वहाँ शो के लिए शो अप्रोक्ष है तो जान लेता है वो भी अप्रोक्ष ज्ञान होगा टीका में ती साक्षात्कार न शब्द अतिरिक्त प्रमाणम अन्वेषम शब्द विषय अनुसारे न विषय जैसा है परोक्ष है प्रत्यक्ष है, संश्ष्ट है असंश्लिष्ट है विषय जैसे है शब्द भी उसी प्रकार के की प्रमाकाजनक होगा विषय से तूर्य से असंश्लिष्ट तो शब्द यहां जब तूर्य का ज्ञान कराएगा तूर्य असंश्लिष्ट है अपरोक्ष है तो होने से शब्द भी उसी प्रकार ज्ञान कराएगा इसलिए यह नहीं कि शब्द से सर्वदा संश्लिष्ट और परोक्ष ज्ञान होगा ये बात नहीं है तूरीय आगे टिका में साक्षात्कारे साक्षात्कार प्रसंख्याख्यम साधनातरम इति पक्ष प्रतीक्षिपति तूरीय का साक्षात्कार करने के लिए प्रसंख्यान रूपक साधना प्रसंख्यान तीन नंबर दे देजिए प्रसंख्यान इति प्रत्यय आवृत्ति प्रसंख्यानम प्रत्यय का आवृत्ति जैसे अहम् ब्रह्म अस्मी इसको अप्रोक्ष ज्ञान नहीं है वो इस प्रकार के रटन कर सकता है नहीं कर सकता है कर सकता है प्रत्येक का आवृत्ति करेगा तो कैसे है? कहते हैं तुरियम तूरीयम एवं अनुसंधान तो इसी प्रकार की वो अपना मतलब चिंतन करता रहेगा अहम तुरियम अहम तुरियम इस प्रकार की चिंता करता रहेगा तो ये प्रसंख्यान पूर्व कहता है कि ये प्रसंख्यान रूप साधनांतर ये चाहिए सिद्धांत इसका प्रतिक्षेप निराकरण करता है भाषण भाष्य में साधनातरम व न मृग मृग अन्वेषण न अन्वेषणीय अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं है ठीक है प्रसंख्यान प्रसंख्यानस्य अप्रमाण्वाद न प्रमाण रूप साक्षात्कार प्रति हेतुता इति भावः जो प्रसंख्यान है वो प्रमाण नहीं है अप्रमाण है क्योंकि प्रसंख्यान है कि स्मृति रूप है गुरुजी उसको कह दिए सो हम ये जप करो वो सुनकर के याद रख लिया हम आगे उसका स्मरण करता रहेगा ये स्मृति हुआ जो स्मृति हुआ इसको प्रमा कहते हैं ज्ञान को दोहा करते हैं क्या क्या स्मृति और अनुभव जो अनुभव है उसको दोहा करते हैं यथार्थ यथार्थ उसमें प्रमा किसको कहते हैं यथार्थ अनुभव को प्रमा कहेंगे जो स्मृति है उसको प्रमा कहेंगे और ये प्रसंख्या स्मृति है कोई भी जप करते हैं वो स्मृति है तो होने से वो प्रमाण नहीं है प्रसंख्यान से अप्रमाणत्वात् न प्रमार रूप साक्षात्कारों प्रति हेतुता प्रमा रूप साक्षात्कारों के प्रति हेतु नहीं है प्रमा हो गया यथार्थ ज्ञान अनु अनुभव प्रसंख्यान उसका प्रमाण नहीं बनेगा प्रसंख्यान से अप्रमाणत्वात् ठीक है आगे। यथा यज्जु सर्पो विवेकधी ने विवेकधीसमुदयदशायाम समु, रज्ज्वा सर्प निवृत्ति सिद्धे रज्जु साक्षात्कारस्य वा साक्षात्कार से फला प्रमान साधना यथा मृग्यते सर्पो न पहले ज्ञान हुआ रज्जुरी फिर आगे उसका अनुवाद करता है सर्पो न जब तक रज्जुरियम ज्ञान नहीं होगा सर्पो न ऐसा कह देगा नहीं, नहीं कह पाएगा इसलिए रज्जुरियम ये होता है वास्तविक ये प्रमा हुआ सर्पो न ये तो अर्थ से आया इसको कहते हैं अनुवाद अर्थ से आया साक्षात ज्ञान तो हुआ रजूरियम सर्पो न ये अनुवाद हुआ इस प्रकार की विवेक अधि समुदय जिस समय में ये विवेक हुआ, धी अर्थात ज्ञान ये विवेक ज्ञान हुआ सम्यक उदय दशायाम सम्यक अर्थात ये उसमें कोई मतलब ब्रह्म इत्यादि ना हो इसलिए समुदय दशायाम कहते हैं विवेक ये सम्यक उदय हुआ रज्वम सर्प निवृत्ति फले सिद्धे जिस समय में रज्जु रियम सर्प न ऐसे निश्चय हो जाएगा रज्जु में जो सर्प की भ्रम हुआ था उसकी निवृत्ति हो जाएगी तो सर्प निवृत्ति फल सिद्ध हो जाने पर सतीसप्तमी रज्जु साक्षात्कार से और कोई फल अथवा और कोई प्रमाण अथवा और कोई साधन ये नहीं खोजा जाता है अभी रज्जु साक्षात्कार हो गया उसे सर्पो की निवृत्ति हो गई और उसका और फल खोजेंगे नहीं खोजेंगे फलांतरम न अभी रज्जु का साक्षात्कार हो गया अभी रज्जु का ज्ञान करने के लिए और कोई प्रमाण खोजेंगे चक्षु से रज्जु का ज्ञान हो गया और कहेंगे आप तो पुरुष कहना चाहिए अनुमान करना चाहिए ये नहीं है कोई प्रमाण अंतर आवश्यकता नहीं और कोई साधना अंतर कहेंगे बैठे बैठे वहां जप करेगा कि रज्जु रियम रजुरीयम रज्जु का ज्ञान होने के बाद और नहीं करेगा न मृग्यते क्लिप्तत्व तथा यह तो क्लिप्त अर्था सिद्ध निश्चय हो गया तो फिर और कुछ आवश्यक नहीं है भाष्य में रज्जु सर्प विवेक समकाले इव रज्वाम सर्प निवृति फले सती रज्जुअधिगम से रज्जु सर्प का विवेक जिस समय में हो गया वास्तविक ये रज्जु रियम सर्पो न इस प्रकार की विवेक समकाल जिस समय होगा उसी समय समकाले इव रज्वाम सर्प निवृति फले रज्जु में सर्प की निप्रति हो गई जो सर्प का भ्रम हो रहा था होने से निवृत्ति फल सती रज्जु अधिगमश्य रज्जु का ज्ञान जैसे निश्चय पूर्वक हो जाने से सर्प का निवृत्ति हो जाती है ये फलों प्राप्त होने पर ठीक है मैं जो बोल रहे थे कि फल नहीं होता हाँ। तो तीन प्रकार का था मतलब विकल्प क्या था कोई फल नहीं है इसलिए अवैध पक्ष नहीं मानेंगे प्रमाण नहीं है अथवा साधन हाँ। नहीं है तो तीनों को सिद्धांत पहले निराकरण कर दिया फिर उसके ऊपर थोड़ा विचार दिखाते हैं तो फल तो होगा आगे टीका में विषयगतम प्राकट्यम प्रमाण फलम न अध्यस्त निवृत्तिर आशंक्य आह मीमांसक होते हैं भाट्ट मत कहते हैं कुमार लवट वो कहते हैं कि जब कोई विषय का ज्ञान होता है वो विषय में एक प्राकट्य उत्पत्ति होती है प्राकट्य जिसको कहेंगे ज्ञातत्व जैसे घटका ज्ञान हुआ कहते हैं तो कहते हैं घटका का ज्ञान हुआ यह कैसे पता चला कहते हैं घट में एक प्राकृतिक ज्ञातत्व का उत्पन्न हुआ घट में ज्ञातत्व तो आया ये ही प्रमाण है कि हमको घटका ज्ञान हुआ तो हमको घटका ज्ञान हुआ ये कैसा पता चलता है वेदांति कैसा कहेगा घट ज्ञान कैसे पता चलता है साक्षी प्रत्यक्ष होता है घट ज्ञान घट हम जाना ये साक्षी प्रत्यक्ष होता है तो अर्थात हमको घट ज्ञान हुआ ये साक्षी प्रत्यक्ष हुआ जिस समय में घट का ज्ञान होगा उसी समय में घट ज्ञान भी ज्ञात हो जाएगा साक्षी के द्वारा प्रकाशित हो जाएगा समकाल ये हो जाता है ये मीमांस नया आयो कैसे कहेंगे प्रथम क्षण में घट का ज्ञान होगा इसको क्या ज्ञान कहेंगे व्यवसाय ज्ञान और द्वितीय क्षण में अनु ज्ञान होगा घट ज्ञान वा न हम ऐसे नजिक लोग कहेंगे वेदांती कहेंगे कि समकाल में होगा ये दोनों में अंतर है ये मीमांसक लोग कहेंगे कि घट का जब ज्ञान होगा घट में के ज्ञातत्व की घटक ज्ञात होगा घट में के ज्ञातत्व आएगा इसको प्राकट्य कहते हैं घट प्रकट हो जाएगा उसमें प्राकट्य ज्ञातत्व आएगा तभी घट में जो ज्ञातत्व प्राकट्य आया ये साक्षी भाष्य है साक्षी उसको जान लिया तो साक्षी जान लिया कि घट में ज्ञातत्व आ गया आगे अनुमान करेंगे घट में ज्ञातत्व तो आया इसको लिंग बना करके मेरे को ज्ञान हुआ घटक ज्ञानवान अहम्, घटनिष्ठ में ज्ञातत्वातत्व तो आया ये प्रमाण है कि मेरे को घट ज्ञान हुआ फो ऐसे कहेंगे विषयगतम प्राकट्यम प्रमाण तो प्रमाण प्रमाण का फल प्रमाण अर्थात जो वृति हुआ ये वृति का फल क्या है कहेंगे विषय में के प्राकट्य को लाया प्राकट्य ज्ञात ये लाया वेदांती कहेंगे कि वृति का फल है कि विषय में जो अज्ञान है उसको हटा देगा अज्ञान को हटाने से वृति के ऊपर चिदाभाष है वो चिदाभाष वो विषय को प्रकाश करेगा अगर विषय जड़ है तो और जब विषय ब्रह्म होता है ब्रह्माकार वृत्ति में खाली अज्ञान को हटा देगा और कोई फल व्याप्ति नहीं है क्योंकि विषय स्व प्रकाश है तो ये वेदांतों का प्रक्रिया है तो यहां मीमांस को लोग कहते हैं कि विषय में के प्राकट्य आता है ये प्रमाण का फल होता है अर्थात वृत्ति क्या करेगा वो घट में प्राकट्य लाएगा ऐसे कहते हैं न अध्यस्त निवृत्ति जो अध्यस्त पदार्थ उसमें अध्यस्त हुआ है उसका निवृत्ति नहीं करेगा तो प्रमाण का इतना जैसे अब चक्षु से कहते हैं रज्जु देख लिए तो रज्जु देख लिए तो क्या होगा कहते हैं रज्जु अब प्रकट हो गया रज्जु में प्राकट्य आया तो आपको जो रजुआकार वृद्धि हुई इसके द्वारा रज्जु में प्राकृत्य आया तो रज्जु में जो एक अज्ञान था और वो अज्ञान अभी उसमें उसके चलते आपका उसमें सर्प का भान हो रहा था आप कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद वो सर्प निराकरण हो गया ये लोग कहते हैं कि ना उसमें प्राकृत्य आया फल, तो ये फल है और जो आप कहते हैं सर्पधी का निवृत्ति हो गया वो नहीं करता है ऐसे वो लोग कहते हैं तो तो तो तो तो तो न तो मतलब वो दूसरा हाँ, हाँ, वो हाँ, तो फल मानते हैं दो फल नहीं मानते है वो कहते हैं कि बोलो प्राकट्य आया वेदांति कहेगा कि जो अध्यस्त पदार्थ की निवृत्ति होती है सर्प की निवृत्ति वो कहेंगे रज में प्राकट्य आया इतना तो ये दोनों में अंतर है न अध्यस्थ निवृत्तिर इति आशंका भाष्य में ये शाम ये में ये तमो अपनय यनमोपनयतिण घटाधिगमें प्रमाण व्याप्रिय छेद्य अवयव संबंध वियोग वियोग्यतिकेण अनेतरावयव छिदे व्याप्रियत तो प्रयास करके भगवान भाष्यकार कहते हैं ये तमोपनयतिकेण तमो अर्थन अज्ञान को नहीं हटा करके प्रमाण क्या करेगा घट का ज्ञान कराने में व्यापार अर्थात घट में प्राकट्य उत्पन्न करेगा किंतु घट में जो अज्ञान है उसको अपनय नहीं करेगा तमो अपनय व्यतिरण अर्थात तमो का अपनय करेगा नहीं।, नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा प्रमाण घट का ज्ञान में व्याप्रियत घट का ज्ञान कराएगा अर्थात तो घट में ज्ञान तत्व लाएगा किंतु अज्ञान को नहीं हटाएगा इस प्रकार की वो लोग कहते हैं अज्ञान को हटाएगा नहीं और उसमें ज्ञान तत्व को लाएगा तो भगवान वाशीकर कहते हैं जिनका ऐसा मत है वो लोग क्या कहते हैं छेद्य अवय संबंध वियोग व्यतिरेकण जो छेदन करने का चाहता है तो वो अभी छिदी क्रिया करेगा ये छिदी क्रिया क्या करेगा जो छेद्य अर्थात पदार्थ क्या है अवयव संबंध इसी का वो करना चाहता है अवयव संबंध का वियोग कराना अवयव संबंध वियोग व्यतिरकण अवयव का जो संबंध उसका वियोग नहीं करके अन्य तरह अवयवी छिदी व्याप्रियत दो अवयव संबंध हुए हैं अभी छेदन करना है ये जो दोनों अवयव का संबंध है उसका वियोग करेगा छेदन तो वो लोग किंतु क्या कहेंगे ये जो छिदी क्रिया है ये दोनों अवयव का संयोग को वियोग नहीं कराएगा करके क्या करेगा इसका दो अवयव है ये अवयव अथवा ये अवयव में जाकर के कुछ करेगा ये दोनों का संबंध को नहीं हटाएगा इस अवयव में जाकर के कुछ करेगा अथवा इस अवय में जाकर के कुछ करेगा ये कभी होगा तो फिर अगर करेगा तो उसको दोनों अवयव का संयोग का वियोग कर उसको कहेंगे क्या नहीं कहेंगे तो ये इस प्रकार की उनकी बात है छेद्य छेद्य हो गया जो छेद्य अवयव संबंध वियोग उसका व्यतिरिक उसको नहीं करा करके अन्य तरह अवयव है दोनों अवयव से कोई एक, एक अवयव में छिदी व्याप्रियत छिदी ही व्याप्रियत छिदी जाकर के और कुछ व्यापार करेगा दोनों ये दोनों अवयव से कुछ करेगा ये दोनों को अलग नहीं कराएगा तो अगर अलग नहीं कराएगा उसको छिदी क्रिया कैसे कहेंगे क्योंकि छिद्र ये द्विधिकरण है तो ये द्विधिकरण है द्विधा करना चाहिए अगर द्विधा नहीं करके वो इसे अवयव में जा करके और कुछ करेगा उसमें कुछ रंग लगा देगा जैसे फिर उसको छिदिर कैसे छिदी क्रिया कैसे कहेंगे तो इसी प्रकार की तो सिद्धांत क्या कहना है कि आप वृत्ति को ज्ञान कहते हैं ज्ञान का कार्य है अज्ञान को हटाएगा अभी आप कहते हैं कि अज्ञान को तो हटाता नहीं उसमें ज्ञातत्व तो को ले आ देता है तो फिर उसको ज्ञान क्यों कहेंगे क्योंकि ज्ञान का कार्य है जो अज्ञान का विरोधी होगा उसको ज्ञान कहेंगे ना कहें तो अज्ञान को हटाएगा नहीं आ नहीं करके खाली ज्ञातत्व लाएगा तो फिर उसको ज्ञान कैसे कहेंगे जैसे उसको छिदी तभी कहेंगे अगर वो द्विधीकरण करेगा तो अगर द्विधिकरण नहीं करेगा किसी एक अवध में कुछ रंग डालेगा तो उससे उसको छिदी क्रिया नहीं कहा जाएगा इसी प्रकार इसको ज्ञान नहीं कहा जाएगा फिर ये तो वेदांती कहते हैं वो लोग कहते हैं कि अध्यस्थ का निवृत्ति नहीं होगा अधिष्ठान में ज्ञातत्व तो आएगा अर्थात कहेंगे की तो रज्जु रियम रज्जु में प्राकृतिक ज्ञातत्व तो आ गया कहेंगे नायम सर्प उसको नहीं करेगा रहेगा ऐसे सिद्धांत कहेंगे ये कैसे होगा अज्ञान को हटाएगा अज्ञान को कार्यो को भी नाश करेगा अज्ञान को नहीं हटा करके ज्ञातत्व को ला सकता है क्या नहीं, नहीं ला सकता है उसे तो हटाना तो ही पड़ेगा ये लोग कहते हैं कि ज्ञातत्व प्राकृतिक क्योंकि अगर फल नहीं हुआ तो फिर क्रिया व्यर्थ होगा आगे टीका में विषय अज्ञान स्विषय अज्ञानय प्रवृत्ता प्रमाणक्रिया स्व विषय भावय आधत्ते चेत अर्थक्रियाशेषादेदेदनयन अपनयन अतिरिक्त अतिरिक्त, अपनयनाशयम आदध्या अज्ञान का अपनय करने के लिए ही प्रमाण क्रिया प्रवृत्ता प्रमाण क्या करता है कि प्रमा कराता है प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान कराता है यथार्थ ज्ञान कराता है अर्थात अज्ञान को हटाता है वही प्रमाण का मुख्य कार्य है स्व विषय में जो अज्ञान है वो अज्ञान का अपनय के लिए प्रमाण क्रिया प्रवृत्त होता है तो स्व विषय भाव रूपम अतिशयम आधत् तो स्व विषय में अज्ञान को हटा करके जो स्व का विषय है वृति का जो विषय है ज्ञान का जो विषय है उसमें अतिशयम आधते इसको कहते हैं फलव्याप्ति हुआ पहले वृति व्याप्ति होकर के अज्ञान को हटाया हटा करके अभी वो वृत्ति में चिदाभास है तो चिदाभास जन्य जो अतिशय वो फिर विषय में आएगा अर्थात तो विषय का प्रकाश भी होगा तो अर्थात तो हमको घटाकार गट, वृत्ति हुआ तो अर्थात घट अज्ञान हटेगा और घटाकार वृत्ति में जो चिदाभास है वो घट को प्रकाश करेगा जो घट का प्रकाश किया ये घटों में प्रकाशत्व तो एक भाव धर्म लाया अज्ञान को हटाया और एक भाव धर्म को लाया वास्तविक वृत्ति का कार्य होता है केवल अज्ञान को हटा दिया उसमें जो चिदाभास है वो उसमें विशेष डालता है तो इसको कहते हैं अर्थात वृत्ति निष्ठ चिदाभस जन्य अतिशय इसको फल कहते हैं वो आया विषय तो जो भी जड़ पदार्थ होंगे उसमें ये अतिशय लाएगा नहीं तो जड़ पदार्थ प्रकाश कैसे होगा जो ब्रह्म है इसमें अतिशय नहीं लाएगा इसलिए उसमें फल नहीं मानते है स्व तो विषये भाव रूपम अतिशयम आधते चेत अपन क्रिया तो अविशेषा अच्छा अच्छा अच्छा ये थोड़ा हम अलग कर दिया केवल प्रमाण क्रिया जो वृत्ति है यहाँ केवल वृत्ति का बात चलता है चिदाभास को नहीं लाना है चिदाभास का कार्य है कि वो विषय को प्रकाश करेगा वृत्ति का कार्य केवल अज्ञान को हटाएगा वो लोग मीमांस लोग कहते हैं वृत्ति अज्ञान को नहीं हटाता है और कुछ विशेष डालता है वेदांति कहता है कि वृत्ति केवल अज्ञान को हटाएगा चिदाभास भाषा विशेष डालेगा तो जहां तक वृत्ति का बात है वेदांति क्या, क्या, क्या कहता है वृत्ति क्या करेगा अज्ञान को तो हटाएगा और मीमांसा को लोग क्या कहते हैं विशेष डालेगा ज्ञातत्व डालेगा तो यहाँ सिद्धांत कहता है कि सो विषय अज्ञान अपनय के लिए प्रवृत्त हुआ जो प्रमाण क्रिया अगर वो सो विषय में भाव रूपम अतिशय कुछ डालेगा भाव भावरूपम अतिशय था प्राकट्य ज्ञातता इसको अगर डालेगा तब अर्थ क्रिया तो अविशेषा ये जो छिदी क्रिया होता है वो भी जो दोनों अवयव का संयोग है वो संयोग का अपनय के लिए प्रवृत्त है तो अभी प्रवृत्त हुआ संयोग का अपनय के लिए जैसे प्रमाण प्रवृत्त हुआ था अज्ञान को हटाने के लिए उसको नहीं किया नहीं करके उसमें विशेष डाल दिया ज्ञातता तो डाल दिया इसी प्रकार की छिदी क्रिया प्रवृत्त हुआ है दोनों अवयवों का संयोगों को हटाने के लिए उसको तो नहीं करेगा नहीं करके और कुछ अलग कर देगा क्यों कहते ये भी क्रिया है ना वहां प्रमाण का जो व्यापार था वो भी एक क्रिया है इसी प्रकार की यह भी छिदी भी एक क्रिया है तो क्रिया क्या करेगा जिसके लिए प्रवृत्त है उसको नहीं करके कुछ अलग कर देगा अपनयाथ क्रिया तो अविशेषा छिदी री छिद भी एक अपनय क्रिया है हटाने वाला क्रिया है जो अवयव का संयोग उसको हटाने वाला था छेद्य संयोग अपनयन अतिरिक्तम छेद्य जो संयोग उसका अपनयन छद्य जो दो पदार्थ कहते तो हैं उसका जो संयोग संयोग का अपनयोग नहीं करके उससे अतिरिक्त कुछ अतिशय डाल देगा उसमें ऐसे मानना पड़ेगा आदध्या क्या थी अपनयनातिरिक्त दीर्घ होना है अपनयन से अतिरिक्त ये कुछ आदध्यात तो अर्थात ऐसे कुछ डाले न चाह संयोग विनाश अतिरिक्त विभाग तो ये अभी मीमांस लोग क्या कहेंगे कहेंगे देखिए ये नयायिक लोग क्या कहते हैं जब दोनों अवयव सटे हुए हैं क्रिया होगी क्रिया होकर के पहले क्या होगा विभाग होगा विभाग होने से विभाग का लक्षण क्या है न्यायिक लोग क्या कहते हैं संयोग नाशक, लुण। नाशक हो गुणो विभाग तो क्रिया होने से विभाग होगा विभाग होने से संयोग नाशक होगा तो ये जो न्यायिक लोग मीमांसा को कहते हैं वेदांति को देखिये न्यायिक लोग भी कहते हैं ये जो क्रिया होती है तो ये क्रिया संयोग का नाश से अतिरिक्त एक विभाग को भी डालता है आप कैसे कहते हैं कुछ अलग नहीं डालेगा आप खाली कहते हैं कि संयोगों को नाश करेगा देखिए न्यायिक लोग भी कहते हैं संयोग नाश से अतिरिक्त विभागों को भी डालता है उसमें भाव पदार्थ करता है ऐसा हम भी कहते हैं अज्ञान को नहीं हटा करके उसमें ज्ञात डालेगा तो वेदांति उसका उत्तर देता है न चाह संयोग विनाश अतिरिक्त विभाग सम प्रतिपत्ति और अस्थि विभाग एक पदार्थ और कुछ है ऐसा स्वीकार नहीं करते संयोग नाश ये स्वीकार करते हैं और जो छिदी क्रिया होगा ये संयोगों का विनाश करेगा और कुछ है कि विभाग होता है वो नहीं है प्राकट्य प्रकाशत्व और दूसरा है जो मीमांसा को लोग कहते हैं प्राकट्य डालता है ज्ञान सिद्धांति उसको भी खंडन करने के लिए कहते है, हैं ये जो प्राकट्य कहते हैं ये प्रकाश रूप है ना अप्रकाश रूप है जो प्राकृत्य को डालेगा प्राकट्य प्रकाशत्व होने से ज्ञानवन अर्थनिष्ठत्व जो चैत्र को ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान चैत्र का अंतकरण में रहेगा तो इसी प्रकार के क्यों कहते हैं ज्ञान प्रकाश रूप है प्रकाश रूप अर्थात चिदाभाष के विशिष्ट होकर के प्रकाश रूप होता है जैसे सूर्य विशिष्ट होकर के दर्पण प्रकाश रूप हो जाता है ये ज्ञान प्रकाश रूप होने से तो ये अर्थनिष्ठ नहीं होता है विषयनिष्ठ नहीं होता है ये तो जो अंतकरण ज्ञान का जो अधिकरण होता होता है पांच नंबर टिप्पणी ज्ञानवती थे ज्ञानम ही प्रकाश रूपम अंतकरण निष्ठम प्राकृ्य प्रकाशत्व तनिष्ठ तनिष्ठत्व ज्ञान प्रकाश रूप होने से अंतःकरणनिष्ठ हुआ विषयनिष्ठ नहीं हुआ अगर प्राकट्य को भी आप प्रकाश रूप मानेंगे तो विषयनिष्ठ होगा ज्ञान प्रकाश रूप होने से विषय निष्ठ नहीं होकर के अंतकरण हुआ प्राकट्य भी अगर प्रकाश रूप होगा वो भी विषयनिष्ठ नहीं होगा नहीं होकर के अंतकरण निष्ठ होगा इसलिए विषय में प्राकट्य नहीं आएगा दूसरा चीज है ज्ञानवन न अर्थनिष्ठत्व और कहेंगे नहीं नहीं प्राकट्य अप्रकाश है प्राकट्य अगर अप्रकाश रूप होगा ये जो घट था पहले जड़ा, वो अप्रकाश रूप है उसमें और एकगा प्राकृत्य डाल दिया जो भी अप्रकाश रूप है और क्या काम कहे का क्यों उसको डालना है जिसका कोई फल नहीं है अप्रकाशत्व तेन तेन अर्थेन न अर्थो अस्ति तेन अर्थे न इसी प्रकार की प्राकृत्य जो कि अप्रकाश रूप है उसके द्वारा न अर्थो कोई प्रयोजन नहीं है अर्थात जड़ में अप्रकाश रूप में और एकगा अप्रकाश डालते है क्या जरूरत है और कौन डाला ज्ञान डाला ज्ञान उसमें और एक अप्रकाश रूप डाल दिया तो अभी वो वस्तु प्रकाश कैसे होगा क्योंकि ज्ञान भी उसमें और एकगा अप्रकाश डाल दिया तो फिर वस्तु को प्रकाश कैसे करेगा तो ये उसमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ये ये मीमांस है मीमांसकों को सिद्धांति खंडन कर दिया गया, गया, गया, गया, गया? तो तो जो प्राकट्य डालता है मीमांस कहता है, है।, है कि ज्ञान विषय में प्राकट्य डालता है सिद्धांति कहता है कि प्राकट्य प्रकाश रूप है अप्रकाश रूप है अगर प्रकाश रूप होगा तो विषय में नहीं रहेगा ओ अंतकरण में रहेगा जैसे वृत्ति अगर वो अप्रकाश रूप होगा प्राकट्य तो वो क्या काम का है ज्ञान क्या किया विषय में एक प्राकट्य डाला जो अप्रकाश रूप हो, वो क्या काम का है तो फिर विषय का प्रकाश कैसे होगा अच्छा, आगे अज्ञान निवर्तकम एवं प्रमाणम इति पक्षी तो सिद्धांत फिर निश्चय किया कि प्रमाण अज्ञान का निवर्तक होना चाहिए तो ये अभी निश्चय हुआ तो अज्ञान निवर्तकम एवं प्रमाणम इति पक्षी विषय स्फुरने कारण विषय संवेदन न सभी पूर्व पक्षी क्या कह दिया आप कहते हैं कि ये जो ज्ञान हुआ ये केवल अज्ञान को हटाया मीमांसा को कहता था जो ज्ञान है वो विषय में प्राकृतिक ज्ञातता डालेगा आप तो विषय में ज्ञातता अभी नहीं माने तो ज्ञान क्या करेगा केवल अज्ञान को हटा देगा तभी तो विषय प्रकाश कैसे होगा क्योंकि ज्ञान तो वो नहीं किया और खाली अज्ञान को पक्षी का कारण अभाव अभी विषय का स्पूर्ण कैसे होगा विषय का ज्ञान कैसे होगा तो कोई और कारण नहीं रहने से तो कारण अभाव विषय संवेदन न सही होगा इतिहा में यदा पुनर्घट तमसोर विवेक विवेकणे प्रवृतम प्रमाण विभेद निवृत्तिवान क्या क्या हाँ, करना है विभेद भे, विभेद किया गया पाठ प्रवृत्ता तद अवय दिधि भाव फलावसाना तदा नातरियकम घट विज्ञानम न तथ प्रमाण यदा पुनर् जब घट तमसोर विवेक करने घट तमसोह ये सठी रिवचन है तो उनका विवेक करेंगे घट और घट में जो अज्ञान इनका जो विवेक करने के लिए करणे विवेक करण प्रवृत्तम प्रमाणम अभी प्रमाण किस लिए प्रवृत्त हुआ कहते हैं घट और घट में अज्ञान अभी घटो को आवरण करके रखा है ये दोनों को अलग करने के लिए प्रमाण प्रवृत्त हुआ प्रमाण प्रवृत्त होने से वो जो आवरण है अज्ञान तम उसका निराकरण करेगा और अज्ञान अभी उसको इष्ट है क्या घटो में अज्ञान बने रहे है, ऐसा है क्या तो उसको अभी इष्ट नहीं है अनिष्ट है तो उसको कहते हैं अनुपादित्सित उपादित्सित नहीं है उसको उपादान करना अर्थात अज्ञान को बनाए रखना ऐसा उसका नहीं है अनुपादित्सित अनुपाधिक्षित तो दाधात। दाधातु दाधातु से निष्ठा होकर के सन होकर के निष्ठा हुआ है दीक्षित और न उपादित्सित इति अनुपादित्सित उपादित्सित ग्रहितुम इष्टम अनुपाधिक्षित अर्थात ग्रहितुम न इष्टम अनिष्टम तो अनुपाधिक्षित तमो है ज्ञान उसके लिए अभी उसको बनाए रखना चाहता है क्या तो अनुपादित जो तम उसका निवृत्ति होगा प्रमाण के द्वारा वो फल होगा निवृत्ति फल है फलावसानम तो प्रमाण जो प्रवृत्त हुआ है उसका अवसान होगा तम का निवृत्ति करते फलावसानम दृष्टांत देते दे हैं छिद्र इव छिदी क्रिया क्या करेगी छेद्य अवय संबंध का विभेदकरण करेगा विभेद तो करण है प्रवृत्ता प्रवृत्ता छिदि छिदी क्रिया जैसे प्रवृत्ता तद अवय द्विधि भाव फलावसाना ये जो दोनों अवयव का संयोग है उसको द्वैधी भाव करना यही फल है उसमें छिदिक्रिया अवसान हो जाएगा तो होने से तदा इसी प्रकार की जो प्रमाण प्रवृत्त हुआ था वो क्या क्या तमो तो को हटा दिया हटा देने से नान्तरियकम घट विज्ञानम नान्तरियकम अवश्यम भावे घट विज्ञान घट ज्ञान अवश्यम भावी तो अवश्यम भाव क्यों है जब अंतकरण की वृत्ति होगी उसमें चिदाभाष रहेगा निश्चित रहेगा ना कभी हमको वृत्ति होगा उसमें चिताभाष नहीं रहेगा निश्चित रहेगा अगर निश्चित रहेगा तो चिदाभाष का कार्य है कि विषयों को प्रकाश कर देना तो जैसे ही वृत्ति होगी उसका कार्य होगा अज्ञान को हटाएगा तो हटाने के बाद उसमें जो चिदाभा बैठा है वो विषय को निश्चित प्रकाश करेगा अब तो नान्तरीय अवश्य भावी तो होने से वो प्रमाण फल ये ज्ञान का फल नहीं वो तो उसके साथ आएगा ही आएगा तो अर्थात तो विषय को प्रकट करने के लिए मुख्य ये ज्ञान प्रवृत्त नहीं हुआ इसलिए भगवान भाष्यकार गीता का भाष्य में कहे तो मुमुक्ष को अज्ञान का निवारण करने के लिए उद्यम करना चाहिए बाकी कुछ ब्रह्म प्राप्ति के लिए उद्यम करना जरूरत नहीं कैसे हमारा ये अज्ञान हटेगा तो उसके लिए उद्यम करना चाहिए नमाण फलम ये जो घट ज्ञान हुआ घट में जो ज्ञातता इत्यादि आप सब कहते हैं ये प्रमाण का मुख्य उद्देश्य फल नहीं है प्रमाण का उद्देश्य अज्ञान को हटाएगा अज्ञान को हटाने से उसमें चीदा से वो ज्ञान में वो स्वतः विषय को प्रकाश कर देगा तो इसलिए आवश्यक नहीं है अच्छा ठीक है आज यहाँ तक रखेंगे इसका टीका दिया है थोड़ा विचार विष्ण है ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिद पूर्ण पूर्ण मदस्ते पूर्ण